नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूं आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आज के शो को सजाते हैं और आज हमारे खास बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान तीन अलग अलग कवियत्तियां हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा कि जब हम कविताओं को सुनते हैं कवियों को सुनते हैं तो एक अलग तो हाँ आज के इस समय को अभी 11 से 12 के बीच में हम लोग इस प्रोग्राम को साझा करते हैं और इस समय को हम लोग यादगार बनाते हैं स्वागत करना चाहूंगा रेणु द्विवेदी जी जो गीतकार है उनसे हम लोग रूबरू होंगे तो आप सभी की तरफ से रेणु जी का बहुत बहुत स्वागत है जो लखनऊ से हमारे बीच पदार है ये चार... हैं आप जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ हाँ अभी आई है आपकी आवाज इससे पहले नहीं आई जी जी जी मैं बिल्कुल ठीक जी जी जी जी, जी, जी चलिए बहुत ही अच्छी बात है और इसके साथ आइए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ दो कलाकार भी जुड़ गए हैं पार्थ विश्वास और विक्रांत राय दोनों तो का भी बहुत बहुत आज के शो में बाकी मुलाकातें कार्यक्रम में स्वागत है आपका भी और हमारे दो कविया और जुड़ेगी उनसे भी हम लोग बातें करेंगे तब तक मैं कार्यक्रम का आगाज करता हूँ और विक्रांत राय एक छोटा सा पीस जरूर स्वागत में रेनु जी के स्वागत में सुनाइए कर लीजिए आपका ठीक है जी जी पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप लोगों के बीच एक ओल्ड सॉन्ग हाय मर जाएंगे हम तो मिलजुट जाएंगे ऐसी बातें कि ना करो आज जाने की जिद ना करो तो आइये आ आ आ जाएंगे मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो ऐसी बातें किया ना करो हो जाने की जिद ना करो तुम ही सोचो तरा क्या न रो तुम्हें तुम ही सोचो जरा क्या न रो तुम्हें जान जाती है ये। कुछ के जाते हो जो तुमको अपनी कसम जाने जाम गोपनी कसम तुमको अपनी कसम जाने जा इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो थैंक यू धन्यवाद विक्रांत बहुत ही सुंदर गीत आपने Thank पेश किया रेणु जी के स्वागत में थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं रेनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें और साथ ही साथ एक सुंदर गीत आप सुनाइए। जी मैं रेनू द्विवेदी लखनऊ से हूँ आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ प्रणाम करती हूँ और गीत छंद मुक्तक कहानी कविता सभी कुछ लिखती हूँ लेकिन ज्यादातर मुझे पसंद गीत ही है और मैं गीत की वजह से ही जानी जाती हूँ तो मैं एक गीत ही पढ़ती हूँ उसके पहले एक अपने पहचान की मैं मुक्तक पढ़ती हूँ चार पंक्तियों में अपनी पहचान बताती हूँ जिस पर गर्व okay. सारी दुनिया संस्कृत वही पुरानी हूँ hmm. जिस पर गर्व सारी दुनिया संस्कृत वही पुरानी हूँ अंगारों से खेल चुकी हूँ झांसी वाली झांसी पुरानी भारत माता की गोदी में गंगा बनकर बहती हूँ भारत माता की गोदी में गंगा बनकर बहती हूँ सत्य अहिंसा मैं जी जीवन है बेटी हिंदुस्तानी हूं। बेटी हिंदुस्तानी हूँ मैं, मैं एक गीत पढ़ती हूँ मैं एक गीत पढ़ती हूँ जब निर्भया थोड़ी सी भूमिका है कि जब निर्भया और आस्था के साथ घटनाएं घटी थी तब मन बहुत व्यथित हुआ था बहुत पीड़ित हुआ था तब मैंने ये गीत लिखा था ये घटना कोई नई या पुरानी नहीं थी अभी मनीषा बहन के साथ घटनाएं हाथल तो किसी को अनुचित न लगे इसीलिए जीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ आप सभी निर्भया आस्था और मनीषा जैसी तमाम लड़कियों का चित्र अपने सामने रखिएगा और मेरा ये गीत सुनिए परियों के सुंदर पंखों को नोच रहे थे बाज परियों के सुंदर पंखों को नोच रहे थे बाज स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज और देख दृश्य दानवता का भूमि गगन थे मौन देख दृश्य दानवता का भूमि गगन थे मौन इन गिद्धों से परियों को अब भला कौन इन गिद्धों से परियों को अब भला बचाए कौन घूम रहे घूम रहे बे, खौफ थी खतरे में लाज भयानक देखा मैंने काल में आज और का दूसरा बन पढ़ती हूँ स्वार्थ, स्वार्थ धूप से प्रेम नदी के स्रोत गए थे सब सुख स्वार्थ धूप से प्रेम नदी के स्रोत गए थे सूख पल पल छलते लोग वहां पर उफ ये कैसी भूख पल पल छलते लोग वहां पर उफ ये कैसी भूख एक कमल के पीछे नदमी एक कमल के पीछे नद में पूरा सभ्य समाज स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज और जीत का एक चित्र और देखिएगा मेरे स्वप्न का एक चित्र और देखिए कि काट रहे थे गला वहां पर मिलकर सारे मित्र काट रहे थे गला वहां पर मिलकर सारे मित्र जीवन रूपी सागर का था वातावरण काट रहे थे गला वहां पर मिलकर सारे मित्र जीवन रूपी साता सातावरणित्र स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज और गीत का मैं अंतिम बंधन पढ़ती हूँ कि सपने में भी जब सपना नींद खुल जाती है सपने में भी नींद तब देखिए कि, कि नींद खुली तो समझ गई मैं नींद खुली तो समझ गई मैं इस सपने का मर्म कलयुग के इस पापी घट पर संकट में है धर्म नींद खुली तो समझ गई मैं इस सपने का मर्म कलयुग के इस पापी घट पर संकट में है धर्म पंख काट कर रोक रहे सब काट कर रोक रहे सब परियों की परवाज स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में आज परियों के सुंदर पंखों को नोच रहे थे बाज स्वप्न भयानक देखा मैंने उषा काल में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई बहुत-बहुत अच्छा धन्यवाद आवाज आ रही है ना बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज और आइए अशफा खान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे भी बातें कर लेते हैं और पार्थ बिश्वास जी कहाँ गए आप <laughs> आप कहाँ पर हैं सब ठीक है ना बढ़िया <laughs> जी आइए मैं चाहूंगा में थोड़ा सा बताइए हमें माइक ऑन कीजिए आपका जी बहुत शुक्रिया नमस्कार सभी को आ, मौका देने नमश्कार. के लिए भी बहुत शुक्रिया मैं अक्षा मैं देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और वर्तमान में मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ फाइनल ईयर है ये मेरा आ, मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रही हूँ और शायरी तो जुनून है हमेशा से ही साथ है पर बहर में लिखना अभी मैंने कुछ ही दिन पहले शुरू किया है आ, कुछ दो तीन महीने पहले ही शुरू किया है शुक्रिया कि जी, जी जरूर जी जरूर, जी जरूर। जी। आ, मैं चार मिसरो रखती हूँ आपके सामने की मैं प्रेम लिखती हूँ वैसे तो, तो वही सुना सकती हूँ मुबतला इश्क में हो के अब देखिए मुबतला इश्क में हो के अब देखिए और फिर जिंदगी के गजब देखिए और इश्क मजहब मेरा इश्क मजहब मेरा इश्क मेरा जुनू मेरी आंखों में है मेरा रब देखिए और चार मिसरे और कि हम दीवाने तो घर में कहे जाते हैं हम दीवाने तो घर में कहे जाते हैं और शायर शहर में कहे जाते हैं मकतबे बहर में कहे जाते हैं आप सुन रहे हैं आशा करती हूँ मेरी आवाज पहुँच रही है बिल्कुल, बिल्कुल सुन रहे हैं बहुत अच्छा जी एक गजल आप लोगों के सामने रखती हूँ मतला देखिएगा जी जी जी कि इश्क एक है बहुत जिंदगी के लिए इश्क एक है बहुत जिंदगी के लिए दिल रहा अब नहीं दिल लगी के लिए और पहला शेर इस गजल का कि आलम इश्क में और किसकी गरज आलम इश्क में और किसकी गरज रूह मौजूद है आशिकी के लिए और अगला शेर झेल पाओगे क्या तुम मेरी चाहते झेल पाओगे क्या तुम मेरी चाहते हम तो तैयार हैं बेरुखी के लिए और ना मुकम्मल पलो का तुम्हें वास्ता जी शुक्रिया ना मुकम्मल पलो का तुम्हें वास्ता तुम मिलो चाहे इक्खा ही के लिए और जीतना हारना सब उसी से है बस जीतना हारना सब उसी से है बस वो है काफी पूरी जिंदगी के लिए और बनके के हम उनके दिल में रहे बनके नासूर हम उनके दिल में रहे, मर हमें जख्म थे अज़नबी के लिए और ये देखेगा ये पर सभी बहनों का दर्द पढ़ रही हूं मैं अपनी कि हम समझते रहे हैं खुदा उनको ही हम समझते रहे हैं खुदा इनको ही औरतें हैं ही क्या आदमी के लिए देखेगा गजल का कि हाँ ये ये मेरी अर्जु। और, और अश्फा खान के लिए प्रार्थ विश्वास जी एक गीत सुनाइए आप स्वागत में उनके पहले तो मेरा नमस्कार सभी जन नमस्कार रमेश जी आप ये आज के दौर में जित... जिंदगी बहुत ही मुश्किल में है लोगों के कोरोना काल में लोग परेशान हैं तो इस संदर्भ में मैं एक गीत जिंदगी कितनी खूबसूरत है और इसे कैसे और अच्छा अपने करना चाहिए इस हिंदी गीत के द्वारा आपके सामने मैं रखता हूँ तो पेश करता हूँ स्वागत स्वागत <laughs> कोई है जिंदगी एक बनवा थैंक यू बराज जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए इस बीच फिर से मैं रेनू जी से आप सभी को रूबरू कराना चाहूंगा रेनू जी बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार और मैं चाहूंगा कि आप अपनी गीत सुनाइएगा इसका मतलब देखेगा दर्द दिल है ये जाना रहम इश्क के दर्द दिल है ये जाना रहम इश्क के उप सितम इश्क के उप करम इश्क के दर्द दिल हैं ये जाना रहम इश्क के उपितम इश्क के उप करम इश्क के और फिक्र को फिक्र को तेरी जो प्यार लेंगे समझ फिक्र को तेरी जो प्यार लेंगे समझ ले ही डूबेंगे मुझको भरम इश्क के और एक शेर देखेगा कि वो किसी और का हो गा नहीं वो किसी और का हो गवारा नहीं कायदे हैं बड़े बेरहम इश्क hm. के और एक एक, एक खाश पड़ रही हूँ अगले hmm. शेर में देखेगा तुम मेरे ही रहो, तुम मेरे, ही रहो। तुम मेरे ही रहो मैं तुम्हारी रहूं। तुम मेरे ही रहो मैं तुम्हारी रहू हो पाबंदे वफा आप हम इश्क के और एक पल भी किसी और को मैं ना दू एक पल भी किसी और को मैं न दू है हवाले मेरे सब जन्म इश्क के और ये मकता देखेगा गजल का कि वो करिश्मे है अफशा किए इश्क ने वो करिश्मे है अफशा किए इश्क ने हो गए हम तो कायल सनम इश्क के शुक्रिया जी एक और गजल है कि उसकी खुशबू है कोई जादू प्यार कर उसकी खुशबू है कोई जादू प्यार कर एक दफा कर जरा आरजू प्यार कर उसकी खुशबू है कोई जादू प्यार कर एक दफा कर जरा आरजू प्यार कर हर किसी शख्स से होगी नफरत तुझे हर किसी शख्स से होगी नफरत तुझे बस किसी बेमुरत से तू प्यार कर और ये शेर देखेगा कि दिल मेरे दिल मेरे यू ना कर घूमता तू फिरा दिल मेरे यू ना कर घूमता तू फिरा रुक जरा उसके कर जुस्तुजू प्यार कर और सिलसिला इश्क का खत्म ना हो कभी सिलसिला इश्क का खत्म ना हो कभी रूह की बात कर दिल से तू प्यार कर और एक और शेर देखिएगा कि दिल की आवाज सुन दिल की आवाज सुन खाब पर कब कर यकीन दिल की आवाज सुन खाब पर कर यकीन खत्म सब उलझने अब शुरू प्यार कर और ये शेर देखे इल्जाम चाहे बुरे लाख इल्जाम चाहे बुरे लाख हों प्यार तो प्यार है यार तू प्यार कर और ये मकता है गजल का कि और अफशा किसी से नहीं बाजता और अफशा किसी से नहीं बाजता तू ही तू है बस मेरा मुझसे तू प्यार कर जी बहुत शुक्रिया आप अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर जो है, है, है, कि का है शुरू किया किस तरह से ये लिखना शुरू हुआ आपका थोड़ा सा वो बताइए क्लास में थी जब मैंने पहली बार लिखा था आठ साल की थी मैं उस वक्त और बार बहर में लिखने की जो बात है जैसे की शायद लोग लिखते हैं तो वो इसी साल शुरू किया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर से रेनू जी जुड़ गए हैं रेनू जी आप हम पा रहे हैं अभी ठीक से स्वागत जी बिल्कुल सुन गीत और मैं क्षमा भी चाहती हूँ डिस्कनेक्ट हो गई थी और मैं एक गीतिका सुनाती हूँ इस बार हासी की गीतिका है तो मैं चा, चाहती हूँ की थोड़ा सा हासी का माहौल बना दू जी जी जी हास्य और व्यंग दोनों है इसमें और एक आ, मुक्तक पढ़ती हूँ उसके बाद एक कि मेरे स्वार्ट, मन स्वार्ट. के उपवन में थोड़ा कर लो सैर मेरे मन के उपवन में थोड़ा कर लो सैर मालिक हो तुम मेरे दिल के छोड़ो कहना गैर <laughs> मेरे मन के उपवन में थोड़ा कर लो सैर मालिक हो तुम मेरे दिल के छोड़ो कहना गैर सर से लेकर मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ सर से लेकर पांव तलक मैं सिर्फ तुम्हारी हूं झंडू बाम लगाकर सर में मालिश कर दो पैर बहुत बहुत धन्यवाद एक गीत का पढ़ती हूँ हास्य की ही गीत का है कि मैंने इसे वैलेंटाइन डे पर लिखा था तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा हाँसी बैंक की गीत का है तुम पर अपनी जान लुटाऊ सोच रही हूँ जाने मन तुम पर अपनी जान लुटाऊ सोच रही हूँ जाने मन धड़कन की रफ्तार बढ़ाऊ सोच रही हूँ जानने मन बोल बोल कर जान तुम्हें बोल hmm. बोल कर जान तुम्हें रिचार्ज कराऊं मोबाइल hmm. बोल बोल कर जान तुम्हें रिचार्ज कराऊं मोबाइल मूर्ख तुम्हे हर रोज बनाऊं सोच रही hmm. हूँ जान मन और अगला देखें कि गरम समोसा पिज्जा बर्गर ah. गरम समोसा पिज्जा बर्गर पांच सितारा होटल में गरम समोसा पिज्जा बर्गर पांच सितारा होटल में संघ तुम्हारे प्रतिदिन खाऊं सोच रही हूँ जाने मन और जब तक पास तुम्हारे पैसा तब तक जान तुम्हारी ये व्यंग भी है तो देखिएगा कि जब तक आजकल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी चलाक हो गए हैं वही व्यंग है कि जब तक पास तुम्हारे पैसा तब तक जान तुम्हारी हूँ तुम्हें सड़क पर लेकर आऊ सोच रही हूँ जाने और सारा जग झूठा लगता है सिर्फ तुम तुम ही ही सच्चे सच्चे लगते सारा जग झूठा लगता है, सिर्फ तुम्हें इन बातों में तुम्हें फंसाऊं। सोच रही हूँ जाने मन और देखिएगा वेलेंटाइन डे दे पर लिखा था तो वैलेंटाइन डे पर यह है युग्म कि वैलेंटाइन वाले दिन भी खाली हाथ चले आए वैलेंटाइन वाले दिन भी खाली हाथ चले आए जोरदार कंटाप लगाऊं सोच रही हूँ करना आता होश ठिकाने करना हाँ। होश ठिकाने लड़की मैं भी तगड़ी हूँ करना हुँ। आता होश ठिकाने लड़की मैं भी तगड़ी हूँ आज तुम्हें मैं यह बतलाऊं सोच रही हूँ जाने मन आज तुम्हें मैं यह बतलाऊं और अंतिम है देखिएगा है कि रेनु ही सबसे अच्छी है hmm. रेणु ही सबसे सच्ची रेनु ही सबसे अच्छी है रेणु ही सबसे सच्ची तोते जैसा तुम्हें पढ़ाऊ सोच रही हूँ बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप, आप सभी का आप सुन रहे हैं मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और हमारे सभी दोस्त मित्र जो है अनुराग जी और आयुष आरुषि त्रिपाठी जी ने आपको बहुत याद किया है और वाह लिखे भेजा है तो अनुराग विश्वकर्मा एंड आरुषि त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैसेजेस करने के लिए कमेंट करने के लिए और इसके साथ में सुरेश जी दानीराज ने आप सभी को याद किया है सुपर लिख के भेजा और हर्षिरा ने भी याद किया है आप सभी को सुपर लिख के भेजा है आइए बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में फिर से एक बार विक्रांत जी एक और छोटा सा नगमा आप सुनाइए स्वागत है आपका जी जी जी बिल्कुल तो मैं एक सूफियाना मेरा इसके ना मेरा इसके तेरे वास्ते मेरा इसके सूफियाना मेरा इसके सूफियाना मेरा इस्क सूफियाना रब की कवाली है इसके कोई दिल की दिवाली है इसके कोई इसकी प्याली है इसकी कोई सुबह है है गिरता सा है, इसकी कोई उठता सा कलमा है आंखों में दिखता है इसकी कोई बातों में दिखता है वो मेरे दिल को खुदा से जुदा करके यू बस तू मुझको पना करके मेरा हाल तू मेरी चाल तू कर दे देना तेरे वास्ते मेरा मेरा वासरा मेरा पियाना सूफिया और तेरे वास्ते मेरा इस्क सूफिया मेरा इसके सूफिया मेरा इस्क सूफिया सोचू तुझे तो है शोभा सोचू तुझे तो सामने है मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है तेरी याद में ही जल के कोयले से हीरा बनके राहों पे आगे चलके है तुझे बताना तेरे वास्ते मेरा इसकेियाना मेरा इस्के मेरा ईश्क सूफिया तेरे वास्ते मेरा इसके सूफिया मेरा इसक सूफिया मेरा ईश्क सूफिया थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विक्रांत जी धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर देश दुन बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं जोड़ना चाहूंगा हमारी सभी कवियत्रियाँ जो है नेटवर्क इश्यू भी है हेडफोन भी नहीं है उनके पास शायद इसीलिए आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे या दे नहीं पा रहे थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है मामला <laughs> कोई नहीं हम लोग आगे बढ़ते है रेनु जी मैं चाहूंगा की एक और सुंदर रचना आप सुनाई हमें स्वागत है आपका जी मैं पर्यावरण पर सुनाती हूँ इस बात जो मेरी पुस्तक भावना के पृष्ठ में इसमें प्रकाशित है ये मेरी पुस्तक है उसी में से है मैं पर्यावरण पर मैंने लिखा था सुना रही हूँ धरती को मां कहते हो तो सुंदर इसे बनाओ सृष्टि संतुलित करने खातिर पर्यावरण बचाओ धरती को मां कहते हो तो सुंदर इसे बनाओ सृष्ट संतुलित करने खातिर पर्यावरण बचाओ पेड़ पहाड़ अगर काटोगे भू हो जाएगी बंजर आने वाली पीढ़ी को क्या दिखलाओगे यह मंजर आने वाली पीढ़ी को क्या दिखलाओगे यह मंजर हरियाली से जीवन सुंदर सबको यह समझाओ सृष्टि संतुलित करने खातिर पर्यावरण बचाओ और बार? दूसरा बंद देखे कि नदियां झरने वृक्ष लताएं यह सब भू के आभूषण नदियां झरने वक्ष लताए यह सब भू के आभूषण हरी चुनर वसुधा पहने अब हरि चुनर वसुधा पहने अब खूब करो वृक्षारोपण रंग बिरंगे फूलों से नित धरती को महकाओ सृष्टि संतुलित करने खातिर पर्यावरण बचाओ और गीत का अगला बन देखें कि जड़ चेतन में औषधियों का मिलता खूब खजाना है जंगल में मंगल रहने दो जीवन अगर बचाना है जंगल में मंगल रहने दो जीवन अगर बचाना है निश्चल प्रेम करो कुदरत से अपना फर्ज निभाओ सृष्टि संतुलित करने खातिर पर्यावरण बचाओ और गीत का मैं अंतिम बंद पढ़ती हूँ कि बहुत हो चुका पतन धरा का बहुत हो चुका पतन का अब तो तुम मानव जागो वायु भूमि जल पशु पक्षी को वायु भूमि जल पशु पक्षी को अब अपना साथी मानो अब अपना साथी मानो कुदरत की सेवा है करना यह संकल्प उठाओ सृष्टि संतुलित करने खातिर पर्यावरण बचाओ धरती को मां कहते हो तो सुंदर संतुलित करने खातिर पर्यावरण बचाओ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद पर आइए आगे बढ़ते हैं ये चंद तालियां आपके लिए बहुत सुंदर आपने कहा सुनाई अब आइए फिर से मैं अब खान से जोड़ना स्वागत है आपका फिर से एक बार मैं कि कुछ एक ग़ज़ल ग़ज़ल आप या गीत सुनाइए स्वागत जी मैं को और ही सुनाती करवा चौथ अभी गुजरा है और उसी की एक गजल है सुनिएगा कि की आ, ता उमर देखेगा कोई रस्ता तेरा ता उमर देखेगा कोई रस्ता तेरा ता उमर देखेगा कोई रस्ता तेरा दर बदर देखेगा कोई रस्ता तेरा और कोई पालेगा जिद तुझे आज ही कोई पालेगा जिद तुझे आज ही हा मगर देखेगा कोई रस्ता तेरा और हर तरफ इश्क की है मिसाले कहीं हर तरफ इश्क की है मिसाले कहीं देखकर देखेगा कोई रस्ता तेरा और हिचकियों से खबर हो न जाए तुझे Hmm. से खबर हो ना जाए तुझे बेखबर देखेगा कोई रस्ता तेरा और कोई कोई अफशा देखेगा चांद को कहीं कोई hmm. अफशा देखेगा कहीं चांद को hmm. और चश्मेतर देखेगा कोई रास्ता चश्मेतर देखेगा कोई रास्ता तेरा बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी बहुत ही अच्छा कविताएं पाठ कर रहे हैं आनंद आ रहा है और सभी हमारे दोस्त भी आप सभी को याद कर रहे हैं और इस बीच फिर से रेनू जी मैं चाहूँगा कि ये कविताओं का या गीत लिखने का जो कार्य है जैसे आपने कहा कि शुरू से ही बचपन से ही आपका शौक था लेकिन किनको पढ़ने के बाद आपको लगा कि मुझे इनकी तरह रचनाएँ लिखनी है कौन ऐसे फेमस आपके गीतकार हैं उनके बारे में बताइए हमें जी गीत तो मेरी आत्मा है मैं शुरू से ही बचपन से ही जब पढ़ती थी कोई भी किताबें पढ़ती थी या फिर फिल्मी गाना ही सुनती थी तो मुझे गीत पसंद रहते थे राइटर भले ही मतलब ना नाम पता रहता था नहीं लेकिन गीत पसंद आते थे लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे डॉक्टर खुंर बेचैन जी के गीत बहुत पसंद है मैं उनके गीत वो पढ़ते हुए एक बार उनको सुना था मैंने तभी से मुझे गीत लगा कि मुझे गीत लिखना है और बहुत अच्छा लिखना है गीत तो मैं यही प्रयास करती हूँ कि गीत रहे वो छंद में रहे गजल बहर में होती है और गीत छंद में होते हैं अब कोई भी जैसे कि जीवन में अनुशासन जरूरी है अनुशासन के बिना जीवन कोई अच्छा नहीं होता मुझे लगता है मेरी ये पर्सनल मेरी व्यक्तिगत ये अनुभव है कि बिना छंद बिना बहर के कोई काव्य अच्छा नहीं होता किसी भी चीज का अनुशासन होता है तो काव्य का अनुशासन ही छंद है अगर गजल का बहर है तो मैं कोशिश करती हूं कि अनुशासन में रहूं क्योंकि अनुशासन कोई दूसरा किसी पर नहीं लगा सकता वो खुद को लगाना पड़ता है तो मैं जितनी भी रचनाएं लिखती हूं वो छंद या बहर में ही रहती हैं जी, जी जी तो डॉक्टर कुवर जी तो मैं बचपन से ही हूँ लेकिन जी कुर बेचन जी का एक तो आपको बहुत पसंद है।, जी, जी का एक है जो बहुत फेमस भी है कुंवर बेचैन जी का डॉक्टर कुंवर बेचैन सर तो का ये ये नदी हाँ। बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूं। ये वाला पूरा तो मुझे याद नहीं है लेकिन बस ये है ये मुझे बहुत पसंद है जी जी जितना याद है उतना बोलिए आप तो एक दो इतना नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ पूरा याद याद नहीं आ आ रहा रहा मुझे इतना ही लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और आपको जी, गीत पसंद करते हैं उनको सुनना पसंद करते हैं उनको पढ़ते रहते हैं आप आइए फिर से तो मैं आपसा खान जी को जोड़ना चाहूंगा आप अपने बारे में बताइए कि आप किन को ज्यादा पसंद करते राइटर या पोएट जो भी हो, लेखक हो में से जिनको पसंद करते हैं उनके बारे में बताइए और उनके कुछ खास बातें सुनाइए जी बहुत सारे हैं आ, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको जॉन एलिया मेरे फेवरेट हैं आ, कुमार विश्वास कुमार जी और अगर पोइटिक्स में बात करें तो अंजुम रेहर जी मुझे बहुत पसंद हैं प्रवीण शाकिर बहुत पसंद हैं अब बताइए किनका सुनाना है कुमार <laughs> विश्वास जी का सुनाइए <laughs> जी कुमार विश्वास जी का ठीक है उन्हीं का सुनाते हैं आ, उनका मुक्तक सुना देती हूँ कि अम, एक कोई और... न पाने की खुशी है कुछ अच्छा वही सुनाना है चलिए वही सुन लीजिए कोई दीवाना कहता है कोई, कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है मुझसे दूर कैसे है मैं तुझसे दूर कैसी हूँ ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है तो साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा घर में आपको कविताओं को लिखने के लिए कौन मोटिवेट करते हैं उनके बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है आपके और लिखने के लिए जो मोटिवेशन आपको मिलता है परिवार वालों से उनके बारे में बताइए परिवार में मम्मी पापा हैं और मेरी दादी भी हैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे भाई बहन है वैसे मोटिवेट तो मम्मा ज्यादा करती है मम्मा को बहुत पसंद है शायरी और वो हमेशा से चाहते थे की वो लिखे पर वो नहीं लिख पाती है तो मैं लिखती हूँ तो खुश होती है और वैसे मेरे गुरुजी हैं बड़े भैया जिन्होंने बहर सिखाई है अनुराग भैया वो बहुत मोटिवेट करते हैं और विवेक भैया बहुत मोटिवेट करते हैं क्या बात क्या बात चलिए अनुराग जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाए आपको अपने कलम चलाने में उनका हेल्प मिलता है तो आइए आगे जी, बढ़ते हैं आपको अपने परिवार में कौन कौन है बताइए और लिखने के लिए कौन मोटिवेट ज्यादा करते हैं जी हम लोग रहने वाले तो मिर्जापुर के है लेकिन इस समय में लखनऊ में रह रही हूँ अपने पतिदेव और अपने दो बच्चों के साथ एक बेटी है एक बेटा है और मेरे पतिदेव हमेशा ही सपोर्ट करते हैं और जो मैं छंद सीखी हूँ जितने भी छंद सीखी हूँ यहाँ पे लखनऊ के आचार्य ओम नीरव सर है उनसे मैंने छंद की शिक्षा ली है बहुत सारे छो भी मैंने सीखा है उन्हीं से सीखा है मैंने लखनऊ के ही बहुत अच्छे छंदाचार्य है आचार्य नीरव जी आदरणीय ओम नीरव सर ओम नीरव जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामना जिन्होंने आपको प्रेरित किया छिखने के लिए अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा पार्थ जी आप भी सुनाइए कुछ बढ़िया सा एक गीत और जी तो मैं आपको एक रफी साहब का एक सुंदर सा गीत है जो कि मैं सुनाना चाहूंगा क्या बात है क्या बात है न... Oh. sochte sab saath dukh mein thar ko mere naam mere naam tera बहुत बहुत धन्यवाद चलिए अब वक्त हो गया इजाजत का एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूंगा कि अब शाह खान आप एक मैसेज कोट करें फिर हम लोग आगे इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे जाते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया जी बहुत। मैं सभी को धन्यवाद ही देती हूँ आप लोगों ने मौका दिया है और मैसेज कोट करना है मैं चार मिसरी और सुना देती अपने आ, अक्सर जो लिखने वाले होते हैं उनसे सब पूछते हैं कि आप किसके लिए लिखते हैं तो उस पर चार मिसरे सुना देती हूँ कि किसी शेर की तुम कहानी ना पूछो किसी शेर की दे, तुम दे, कहानी न पूछो किसकी मीरा दीवानी न पूछो और है है गजल ये कही है गजल ये ये ये में में किसके किसके हैं जख्म किसकी निशानी ना पूछो ना शुक्रिया। <laughs> शुक्रिया। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद आशा करता हूँ हमारे सभी साथियों को आज के इस एपिसोड में अफसर खान और रेनू जी और हमारे डॉक्टर शिवानी जी नहीं जुड़ पाए लेकिन उनका चेहरा हमने देख लिया तो नेक्स्ट टाइम उनको जरूर बुलाएंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को वक्त और इजाजत नहीं देता नहीं तो और भी आपसे रूबरू होते हैं और भी रचनाएं सुनते हैं आपकी और आप इसी तरह रचनाएं लिखते रहें और आपके लिखने से समाज में एक जागरूकती आती है तो समाज को मध्य रखते हुए कुछ ऐसी चीजें लिखे जो उनको मोटिवेशन मिले प्रेरणा मिले और अपने जीवन में वो आगे बढ़ सके इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार हमारे सभी मेहमानों का और विक्रांत जी एम पार्थ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद साथ में और सभी कवियत्रियों का भी बहुत बहुत दिल चले धन्यवाद और बहुत सारी दुआएं जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें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 बाते मुलाका हो बाते मुलाकाते बाते मुलाकात